प्रेमी जनू सुन्दर कांड के सुनने का ही भल बताया गया है आप सब नित्य इसे सुने आपकी सुविधा के लिए मात्र पौना घंटे में सुन्दर कांड का पाठ कर रहा हूं जैसिया राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम, राम, राम श्री शाय गन, राम जय राम जय जय राम श्री गणेशाय नमः प्रनमौ पौन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसै राम सरचाप धर बलि बांधत प्रभु बाढेउ सोतनु बरनि न जाई उभय घरी महदिनी सात प्रदक्षिन धाई अंगद कहई जाऊं मैं पार जिए संशय कछु फिरते बारा यामवंत कह तुम सब लायक पठाइए कि मैं सबहि करना है कहरे छपति सुन हनुमाना का चुप साधे रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान कवन सुकाज कठिन जग माहि जो नहीं होइ तात तुम पाहे राम काज लगतव अवतारा सुनत भयउ पर्वताकार कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपरगिरिन कर राजा सिंहनाद करि बारह है बार आली लईना गौजलनि दिकारा सहित सहाय रावण है मारी आनउं या त्रिकूटौ पार जामुवंत मै पूछौ तोहि कुछ सिखावन निजहु मोहि इतना करहु तात तुम जाई सीतहि देखि कहौं सुधि आई तब निज भुज बल राजवन न कहौ टुक लाग संग कपि सेना राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, जे राम। कपितॆन सङ्ग सङ्घार निचर राम सीतहि आन है त्रैलोक पावन सुजस सुर मनि नारद दिवखानी है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पदनर पद नर पावै रघुवीर पद पातोज मधुकर दास तुलसी गावै भाव भ सज रघुनाथ जसो सुन्ह जनर अरुणारी तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करै त्रिसिरारी नीलोत्पल तन श्याम कामकोटि शोभा अधिक सुनिता सुगुन ग्राम जा Sinaam aga kag vadika श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभ विजेते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान रामे कामादि दोष रहितं कुरु मानसम् च अतुलित बलधामं हेमशैलभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रकण्यं सखलगुणनिधानं वानरणांधीशं रघुपतिप्रभक्तं वातजातं नमामि श्री राम रामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय तिहाई तब लगे मोहे परीखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाय जब लगि आवो सीतहि देखी होई काज उहि हर्ष बिसेख कह कहिनाई सवनि कहू माता चलौ हरसिय धरि रघुनाथा सिंधु तीरे एक भूदर सुंदर को तुक कूद चढ़ौता ऊपर बार बार रघुबीर समारी तर्कौ पोनतने बलवार जहंगिर जरन देहि हनुमंता चलौ सो गा पाताल तुरंता जिमिय मो घरुपति करबाना एही आते चले हनुमान जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैना कहोई शमहार हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम का जुकिने बिनु मोहि कहां विश्राम जात पवन सुत देवन देखा जाने कहू बल बुद्ध बिसेखा सुरसा नाम एहिन कई माता पठय न आई कहि तहि बाता आज सुरन मोहि दीन आहार सुनत वचन कह पवन कुमार राम काजु कर फिर मैं आवौं सीता कै सुधि प्रभुहि सुनाव तब तब वदन पै कहूं आई सत्य कहौं मोहि जान दे माई कब ने उजतन देई नहीं जाना करतसि न मोहि कयौ हनुमाना जो जन भरिते बदन उपसारा कब तनु के नदगुण विस्तार तो रह जो जन मुख तहयौ तुरत पवन सुत बत्ति सभयौ जस जस सुर सा बदन उढ़ावा तास दोन कपी रूप दिखावा सत जोजन तहियानन के ना तिलक रूप पवन सुत लीन बदन पैठी पुनि बाहेर आव मागा बिदा ताहि सिरु नाव मोहि सुरन जहि लागी पठावा बुद्धि बलमरम तोरमै राम काज सब करहउ तुम बल बुद्ध निधन आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान निचर एक सिंधु महु रहई करि माया नव के खग गहै जीव जंतु जे गगन उड़ाहै जल बिलो किन के परछाई कहई छा सक सो न उड़ाई एहि बिद सदा गगन चर खाय सोई चल हनुमान कहके ना ता सुख पट कवि तुरतै चेना ताहे मारि मारुत सुत वीरा बारे दे पार गयो मत धीरा कहां जाई देखी वन शोभा कुंजत चंचरीक मधुलोबा नाना तरु फल पोल सुहाय खग मृग बंध देखि मन भाय सैल बिसाल देखि एक धाई आगे ता पर धाय चढ़े उवै त्याग उमान कछु कब गए अधिकारी प्रभु प्रताप जो का लहै खाय गिर पर चढ़ि लंका तेहि देखी कहि न जाई अति दुर्ग बिसेखी अति उत्ंग जल निधि जौं पासा कनक कोट कर परम प्रकाश श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर आयत नागना चौहट भट्ट सु भट्ट बेथी चारो पूर्व विधि बना गजबाज खच्चर निकर पतचर रथ भरू तई को गने बहु रूप निचर जू थेति बलसेन बर्णत नहीं बने बनबाग उपोन भाट का सरकोप बापी सो हई धरनाग सुरगम धरव कन्या रूप मुनि मनमोई कहमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जई नाना अखारन भिरहि बहु विधि एक एकन तरजई करजतन भटकोटिन बिकट तन नगर चौदिस अच्छई कह महिष मानुष धेनु खरज खल निसाचर बचछई हिलागी तुलसीदासिन की कथा कछुए कहे कई रघुवीर सरती रथ शरीरन त्यागी गत पै हई सही पुर रखवारे देख बहु कपि मन के न विचार तिलघ रूप धरौ निसे नगर करौ पैसार मषक समान रूप कवि धरी लंकहि चले सु मेरे नरहरि नाम लंकनि एकनिस चरि शोक चलसि मोहि निंदर ताए नहीं मरम सठ मोर मोर आर जहां लगी चोर मुठका एक महाकपि हने रुधिर बमत धरनी धनमान पण संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर बिनय ससंका जब रावण ही ब्रह्म वरदी नाचत विरंचक हा मोई चेना विकल होसीत कपिके मारे तब जान सुनी सिजर संघार तात मोर अति पण्य बहुता देखौ नयन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारी तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लओ सतसंग विचे नगर की जय सब का जय हृदय राख कोसलपुर राजा करल सुधारि पुकरहिं मताई गोपद सिंधु अनल सिकलाय करुण सुमेरु रेणु समताहि राम कृपा करि चितवा जाय अति लघु रूप धरहु हनुमाना पैठा नगर सुमेर भगवान मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जाता अगनित योद्धा गए उदशानन मंदिर माहि अति विचित्र कह जात सुनाए सैन किए देखा कवतेहि मंदिर महुन दिखि बईदे भवन एक पुनि दिख सुहावा हरि मंदिर तहै भिन्न बनाओ रामायुधे अंकित गृह शोभा वर्णन जाय नव तुलसी का वंद तहां देख हरस क बिरई लंका निस्तर निकर निवासा ईहां कहां सज्जन करबा मन मोह तर्क करे कपिला गाते ही समय विभीषण भी जागा राम राम तही सुमिरन के ना हृदय हरस क बि सज्जन चीना एहि सन हट करी हौं पहचाने साधु ते होइन कार जान विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण भी उठित आए कर प्रणाम पोची कुसलाए बेप्रकाहौ निज कथा बुझाय के तुम हरि दासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति यति होय के तुम रामुदीन अनुरागि आयौ मोहिकरण बड़ भाग तब हनुमंत कहि सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरु गुण ग्राम सुनहु पवन सुत रहनि हमारी जिमि दशनन मेंहु जीव विचार तात कबहु मोहि जानि अनाथ करी है कृपा भानु कुल नाथ तामस तनु कछु ताधन नाही प्रीतिन पद सरोज मनम अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं संता जौ रघुबीर अनुग्रह के नाथौ तुम मोहि दरसु अटदीना सुनौ बिभीषण प्रभु कै रीती करै सदा सेवक पर प्रीति कहौ कवन मैं परम कुलीन कब चंचल सबहि विधिहिना प्राप्त लै जो नाम हमारा तहि दिन ताहिने मिले आ र असमे अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा सो मेरे गुना भरे बिलोचन नीर जानत हु अस स्वामी विसारि रे इतकाह न होई दुकार एहि विधि कहत राम गुन ग्राम पावा अनिर्बाच्य विश्राम कोनि सब कथा बिभीषण कहहि जय विधि जनक सुता तहरहि तम हनुमंत कहा सुन भ्राता देखि चाहौं जानकी माता जुगत बिभीषण सकल सुनाई चलौ भवन सुत विदा कराय करि सोई रूप गयौ पुनि तहवां बन अशोक सीता रह जाव देखि मनहि मौकिन प्रनामा बैठै बीत जात निसजाम कृस तनु शीस जटायक बेनी जब ते हृदय रघुपति गुन शयनी निज पतने नदिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी बापोन सुत देख जान के दीन तरु पल्लव मोह रहालु काई करई विचारिकरों का भाई तहिय अवसर रावण तहां आवा संग नारि बहु किय बनाव बहु भी दिखल सी तहिय समझावा साम दाम भय भेद दिखावा कह रामन सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सबरान तब अनुचरी करौं पन मोरा एक बार भी लोक मम और त्रिन धरि उठ कहती बई देही सुमेर अवधपति मचनी सुनु दसमukh कद्यो तो प्रकासा कबहु के नलनी करई विकासा असमन समुझु कहति जाने के खल सुधि नहीं रहब वीरवान के सठ सोने हरि आनहि मोही अधम नि लज्ज लाज नहीं तोहि आपो सो निखद दोत सम राम हे भानु समान परशु वचन सुनी काढ़ी असी बोला अति किस्यान सीता ते मम कृत अपमान कटिहु तब सिर कठ निरपान नाहि द सबति मानु मम वाणी समुख होती नत जीवन हान चाम सरोज धाम समसु अंदर प्रभु भज करि कर समद सकंद तो भुज कंठक तवासी घोरा सुन सट अस प्रवान पन मोरा चंद्र हा सहरु मम परतापम रघुपति बिरह अनल संजात शीतल निसित बहसि बर धारा कहसीता हरम मम दुख भार सुनत वचन पुनि मारन धावा मय तनया कहनीति बुझावा कहति सकल निसितरिण बोलई सीताहि बहु विधि त्रास हो जाय मास दिवस मोह कहा न मानतौ मै मारब कांडी कृपाण भवन गयौद सकंधर यहां पिशाच निवृंद तहि त्रास देखा वही धरहि रूप बहु मल्ड त्रिजटा नाम राक्षसी एक रामचरन रति ने पुन विवेक सब नो बोली सुनाई सि सपना सीतहि से ही करो हितै अपन सपने वानर लंका जारि जा तु धान सेना सब मार हर आरूढ़न गण दथसीसा मुंडित सिर खंडित भुजवीसा ए विधि सो दक्षिण दिस जाई लंका मनहु विभीषण पाए नगर फेरी रघुबीर दुहाई तब प्रबुसीता बोली पठाय यह सपना मैं कहो पुकारी होई त गए दिनचारी तासु वचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरणनि पर जात गई सकल तब सीता करमन सोच मास दिवस बीते मोहि मारहि निचरपूज त्रिजतासन बोली कर जोरी मां तुबे पति संगिन तै मोरी तजौ देह करू बेगी उपाय तू सहबे रहौ अब नहीं सई जाय आन काठ रज सीता बनाई मां तो अनलपुनि देहि लगाई सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुने कोशमन सूल समबान सुनत वचन पद ग समुझाय से प्रभु प्रताप बलसुजस सु सुनाए दिसन अनल मिल सुनु सुकुमारी अस कह सोनि ज भवन सिधारी कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिले न पावक मिटे न सोला देखियत प्रगतक गण अंगारा अवनि न आवत एक अवतार पावकमय ससि श्रवतन आगे मानहु मोहि जानीहत भाग सुनहि विनय मम बिटप असोका सत्य नाम करू हरु मम सोका नूतन किसले अनल समाना देह अग्नि जनिकरेहिं दान देख परम बिरहा कुलसीता सोचन कपि कल्पसमबी कपी करें हर दें भी चार देने मुद्रका दारितब जनु अशोक अंगार दिन हरसी उठ कर गहे ऊ तब देखी मुद्रका मनोहर राम नाम अंकित अतिसुंद चकत चितव मुदरी पहिचानी हर्ष विषाद हृदय हर अकुलान जीत को सकए अजय रघुराई मायाते असिरति नहीं जाय सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोलहु हनुमान रामचंद्र गुण वर्णन लागा सुनत सीता कर दुख भागा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम, राम लागी सुनाय सरवनमन लायी आदि होते सब कथा सुनाई शवनामृत जय कथा सुहाई कही सुप्रकट होती किन भात तब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो रामदूत मैं मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मात मैं आने दे नि राम तुम कह सहि दान नरवान रहे संग कह कैसे कही कथा भई संगति जैसे कपके वचन स प्रेम सुनी उपजामन बेश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास हर जन जान प्रीति यति गाणी सजल नयन पुलकाव लिबाड़े बूढत विरह जलधि हनुमाना भयो तातमो कहूं जल जान अब कहूं कुशल जाओ मलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपिक हेतु धरी निठुराई सहज वाणी सेवक सुखदायक कबहु कसुरति करत रघुनाय कबहु नयन मम शीतल दाता होई हहि निरग श्याम मृदुगाता बजन उने आव नयन भरे बारी अहलात हो निपट विसारी देख परम बिरहा कुल सीता बोला कवि मृद वचन बिनिता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सु कृपा निकेता जरे जन जननी मां न हो जी ऊना तुमते प्रेम राम के दून रघुपद कर संदेशु अब सुनु जननी धर धीर अस कहि कवि गदगद गद भयो भरे विलोचन नीर कहयो राम वियोग तब सीता मो कह सकल भय विपरीत नव तरु किसले मनहु कृसानु काल निशा समनि ससि भानु कुवलय बिपेन कोंत वन सरीसा बारि दत पक्त तेल जनु वर्षा हे हित रहे करत तै पीरा पुरग श्वास सम त्रिभुत समीरा कहेहु ते कछ दुख कटे होई काहि कहौं का यह जानन कोई तत्व प्रेम कर्मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मनमोर सो मनु सदा रहत तोहि पाहे जानु प्रीति रसेत नहीं माहि प्रभु संदेश सुनत बईधे हे मगर प्रेम तन सुधि नहीं ते काक बळद धीर धरू माता सुमेरी राम सेवक सुखदाता अरानहु रघुपति प्रभुताई सुनिमम वचन तजहु कदरई देसी चरनी कर पतंग सम रघुपति वान कृसानु जनने हृदय धीर धरो जरेनि साचर जानु जौ रघुबीर होती सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराय रामवान रवि उए जानके तमबरूत कह जा तुधानक अबहिमा तुमै जाऊं लवाई प्रभु आए सुनहि राम दोहाय कछु दिवस जननी धरुधीर कबिन सहित आई है रघुवीर निसिचर मारि तोहि लई जई है तहपुर नारि ताद जे सुगई है है सुत कबि सब तुम्हि सम न जात धान अति भट बलवान मोरे हृदय मन सन्देहासु ने कभी प्रकट केन निज दया कनक भू धराकार शरीरा समर भयंकर सीता मन भरोस तब भयौ पुनि लघु रूप पवन सुतलय सुन माता सा कामृग नहीं बल बुद्ध विशाल प्रभु प्रताप ते गुरु नहीं खाय अजर अमर गुण निधिस तो हो करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा कर प्रभु असु निकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमान बार बार ना इस पद सी सा बोला वचन जोरी करके सा अवकृत कृत भयउ मैं माता आशीष तब अमोग वेख्यात सुनहु मात मोहि अति सहोखा लाग देखि सुंदर फल रूखा सुनसुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चरभार तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मनमाय देखि बुद्धि बलनि पुनकपी कहो जान के जाहु रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल काहू श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम चले उना सिर पै ठेऊ बागा फल खाए सितर तोरे लगा रहे, रहे तहां बहु भट रखवार कछु मारज कछु जाय पुकार नाथ एक आवा कवि भारी तही अशोक वाटिका उजारी खाएज फल अरु बेटा बोपारे रक्षक मर्द मर्द महिदार सुनी रामन पठए भटना नाथि नहीं देख ग जहु हनुमान सब रज ईचर कबि संघारे गए पुकारत कछु अध मारे कोणी पठएउते ही अच्छे कुमारा चला संग ले सुबट अपारा आवत देखि बतब गहि तर जाताहि निपात महाधुने गर्जा कछु मारच कछु मर्दसी कछु मिले छ धर धूरी कछु ने जाय पुकारे प्रमर कटबल भूरी सुन सुत बध लंकेसर साना पठए सि मेघनाद बलवाना मारसि जनसुत बांध सुताए देखी कबे कहां करे आहि चला इंद्रजित अतुलित जोधा बन्धु ने धनु सुनु जा क्रोध दा कपी देखा दारुन भट्यावा कट कटाई गर्जारु धावा अति विशाल तरु एको पारा बिरथ टीन लंखे सकुमार रहे महाभट ता के संगा गहि गहि कबी मर दहिने जे अंगा तेने हिने पात ता हि सन बा जावे रे जुगल मानहु गज राजा उठका मारी चढ़ा तर जाई ता हि एक चन मुरछा आय उठ बौर के निति बहु माया जीतिने जाय प्रभंजन जाय ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपी मन के ने विचार जौन ब्रह्म शर्मा नौ ओ महिमा मिटई अपार ब्रह्मबान कबि कहौ तह मारा पर तेह बार कटु संहार तेहि देखा कब मूर्छित भयो नाग पास बांधे सी ले गयो जा सु नाम जपि सुनाव भवानी भाव बंधन काटहि नर ज्ञान आसुदूत की बन्ध तरु आवा प्रभु कारज लकि कबि बधाव कबि बंधन सुन निसि चर धाय को तुक लागि सभा सब आय दशमुख सभा देख कबि जाई कहिन जाई कछोदि प्रभु ताई कर जोरे सुर दिसव बिनिता बृगुट बिलोकत सकल सभीता के प्रतापन कपि मन शंकाजि में अय गनमहु करुण असंक कपि बिलोकिद सानन वैसा कहे दुरबाद सुतबद सुरति की निपुनी उपजा हृदय विषाद कह लंका केचक मन तें कीसा के केवल घालहि बनकी सी धीौ शवन सुनहि नहीं मोहि देखौ अति असंक सठ तोहि मारे निसिचर के अपराधा कौ सठ तोहि न प्राण कई बाधा सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाय जा सुबल बिरचित माया जाके बल बिरंच हरि ईसा पालत दता हरत अदस जीचा या बलसी स धरत सहसान अंडकोष समेत गिरकान करई जो विविध देह सुर त्राता तुम ते षठन सिखामन दाता हर को दंड कठिन जहि भंजाते समेत निपदल मत गंजा कर दोषण त्रिसिरा अरु बाली वधे सकल अतुलित बलसाल चाके बल लवलेसते जते हो चराचर झार तासु भूत में जाकरी हरि आन हो प्रेय नारी जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सह समाहु सन परी लराई समर बाली सन करज सुपावा सुनिक बिबचन बिहति बेहराव खायो फल प्रव लागे भोखा कब स्वभाव ते तोरे उरोका सबके देह परम प्री स्वामी मारहि मोहि कुमार गगाम जिन मोहि मारति मैं मार कैहि पर बांधेउ तन तुम्हार मोहिने कछु बांधे कै लाजा किन चाहौ निज प्रभु कर काज बिनति करौ जोरी कर रावण सुनौ मान तज मोर सिखावन देखौ तुम ने जे पुलई विचार प्रवत जाओ भगत बिहारी जाके डर अति काल डराई जो सुर असुर चराचर खाय तासो बैर कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जान के दीज प्रनतपाल रघुनायक करुणासिन्धु खारी गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रामचरण पंकज उरधर हो लंका अचलराज तुम करहु ऋष पुलस्ति जस विमल मयंका तेहि सिधि महजन हो कलंका राम नाम बिन इरण सोहा देख विचार त्यागी मत मोह बस नहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बनारी काम बहुक संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिनु पाय सजल मूल जिन सरितन नाही वर्ष गए पुनि तबहि सुखाय सुनु दश कंठ कहूं पण रोपी विमुख राम त्राता नहीं को शंकर सहत विष्णु अज तोहि सकैन राखी राम कर द्रोय मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग गौतम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान Jadab kahi kabhi atihto bani Bhaagati bhibe kabirati nai saan Bola bhiha si maha abhimani Mila hama hi kabhi guri bada gyan Vrita nika ati khal to hi Laga si adham si khavan mo Ulta oi hi ka hanumana Mati brahmatur prakat mai jaan Suna kabhi bacana bhaut khisiyana Begina hara humođ kar pran Suna tini sachara maarend dhai Sachivan sa hi वहीं कहा मंत्र भलभाई सुनत विहसी बोलाद सकंदर अंग भंग कर पठाई बंदर कपि के ममता पूछ पर सबही कहों समुझाई तेल बोरी पट बाध पनी पाव के देहु लगाई पूछहीन वानर तह जाय तब षठ ने जना थई लई आए जिन कइ की नति बहुत बड़ाई देखौं मैं तिनकई प्रभुताई वचन सुनत कबी मन मु सुका न भई सहाए सारद मैं जान जाद धान से निरावन बचना लागे रचई मोड़ सोई रचना महान नगर बसन कृत तेला बाळी पूछ केन कबी खेला औतुक कह आए पुरवासी मा रह चलन करहि बहुआस पाजे ढोल देई सब तारी नगर फेर पुनि पूंछ प्रचार पाव गजरत देख हनुमंता भयो कम लघु रूप तुरंता लेभोग चढ़ौ कविकनक अटाली भई सवित निसा चरणार हरि प्रेरित नहीं अवसर चले मरुतोनु चार अट्टहास कर गरजा कवि बड़ी लाग आकाश श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तेह विशाल परम हरु आई मंदिर ते मंदिर चढ़ धाय चरई नगर बा लोग बिहाला झपट लपट बहु कोट करालतात मा तो हा सुनिए पुकारा यही अवसर को हमयो बार हम जो कहा यह कभी नहीं होई वानर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरे नगर अनाथ कर जैस चारा नगर निमेश एक माहि एक भी भी ईशन कर गृहनाय ताकर दूता नल जहि सिर जा जरान सोतहि कारणगिरि उलट पलट लंका सब जारी को दिपरापन सिंधु मझार ओच बुझाई कोई सम धरिलघ रूप बहुरी जनकसुता के आगे ठाढ़ भयो करजोरी मात मोहिति जे कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मोहि देना चूड़ा मणि उतारी तब दयउ हर्ष समेत पवनसुत लयउ कहउ तात अस मोर प्रनामा सब प्रकार प्रभु पूरन का दीन दयाल दु सम्भारी हरौ नाथ मम संकट भात तात सकृसुत कथा सुनायो बान प्रताप प्रभु संझाय मास दिवस मोहनाथ न आवतौ पुनि मोहि जियत नहीं पाव कहौ कपी कहीं बिधि राखौ प्राणा तुमहु तात कहत अब जान तोहि देखि शीतल भई छाती पुनि मोहि कौ सोई दिन सोई रात जनकसुतहिं समुझाई करी बहु बुद्धि धीरज दीन चरन कमल सिरु नायक पीय गवन राम पहिकेन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय चलत महादुनि गर्जसि भारी गर्व समहि सुनि निश्चरनार नागसिंधुएहि नाग पारहि आवा सबद किलकिला कपे बधाव हरषे सब बिलोकी हनुमानानु तन जन्म कपिन तव जान मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा केनहि रामचंद्र कर काज मिले सकल अति भय सुखारी तलपते मीन पाओ जीव व्यवहार चले हरशिरघु नायक पासा पूछत कहत नवल इतिहास कपमदवन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुपल खाय रखवारे जब भरजन लागे मोष्ट प्रहार हनुत सब भागे जाय पुकारे ते सब बन उजार जो बरात सुन सुग्रीव महरष कपि करियाई प्रभु काज जौ न होत सीता सुधि पाई मधुबन के फल सकहिं के खाय ए विधि मन विचार कर राजा आइ गए कवि सहित समाज आई समनि नावा पदसी सामि लेउ सबनि अति प्रेम कपिसा ऊंची कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भाका जु अभिषेक नाथ काजु के नहु हनुमान राखे सकल कपिन के प्राण सुन सुग्रीव बहुर्तहि मिलेउ कपिन सहित रघुपति पहचलेउ राम कपिन जब आवत देखा किए आज मन हर्ष अभिषेक पटिक शिला बैठे दो भाई पर सकल कवि चरण न जाय प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज पूँछी कुशल नाथ अब कुशल दे कि पद कंज जामवंत कह सुन रघुराया जा परनाथ करहु तुम दया ताही सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नरमर प्रसन्नता उप कोई विजय बिनही गुन सागर तासु सुजगत त्रैलोक उजागर प्रभु के कृपा भयउ सब का जु जन्म हमार सुभलवा आज नाथ पवन सुत तीन जो करनी सहस बहु मुख न जाय सो बरन पवन तनय के चरित सुहाय जामो अंतर गुपति सुनाय सोनत कृपानि दे मन अति भाए पुनि हनुमान हरषि हलाय कहौ तात के भात जान के रहत करत रक्षा सो प्राणक नाम पहारो दिवस नसि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रीत जाहे प्राण के बाट चलत मोहि जूड़ा मणि दीनी रघुपद दयाल आई सोई लेने नाथ जुगल लोचन भरी बारी वचन कहे कछु जनक को मार अनुज समेत कहो प्रभु चरण दीन बन्ध प्रनतारति हरण मन क्रम anuragi, चरण अनुरागी कहीं अपराध नाथ हो त्याग अवगुण एक मोर मैं माना विचित्र प्राणन कीन पयान नाथ सोने निको अपराध निसरत प्राण करय अति बाद बिरह अग्नि तन तुल समीरा श्वास जरय क्षणमा शरीरा नयन सवहि जलु निजेते लागी जरय न पाव देह विरहाग सीता के अति विपति विसाला जाहि कलब समवेति बेगी चली प्रभुवानिया बुजबल खलजल जीति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सुन सीता दुख प्रभु सुख ए ना भरी आए जल राज वनना वचन काए मन मम गति जाहि सपनेहु बूझी बिबति किता हनुमंत बिबति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई केतिक बात प्रभु जातु धान की रिपु जीति आनवी जानि सुन कप तोई समान उपकारी नहीं कोसुर नर मुनि तनु धारति प्रति उप चार करों का तो रासन मुख होई न सकत मन मोरा सुन सुत तोहि उरन मैं नाही देखौं कर विचार मन माहे पुनि पुनि कबहि चितव सुरत्राता लोचन नीर पुलक अति गाता सुन प्रभु वचन विलोके मुख गात हरस हनुमंत चरण परु प्रेमाकुल त्रैत्राहि त्रैहि भगवंत बार बार प्रभु चाहय उठावा प्रेम मगन ते उठबन भावा प्रभु कर पंकज कपिकेसी सासु मेरे स्वद सामगन गौरी सा सावधान मन गरबुन शंकर लागे कहनक आती सुंद कभी उठाई प्रवरताएं लगावा कर कह परम निकट बैठावा कहू कपी रावण पालित लंका कह बिदहौ दुर्ग अति बंका प्रउ प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमान शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखाते शाखा पर जाय नाग सिंधु हाटकपुर जा रा निचर गण वधि विपिनाउ जा सो सब तब प्रताप रघुराई नाथन कछु मोरी प्रभुताई ता कह प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बड़वानल जा रिस गई खलतोल नाथ भगत अति सुखदायनी देहु कृपा कर अनपायन सोनि प्रभु परम सरल कवि वाणी एवमस्तु तब कहो भगवान उमा राम स्वभाव जेह जाना ताही भजनु तज भावन आन या संवाद जासुर आवारहु पति चरण भक्ति सोई पाव सोनि प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा जय जय जय कृपाल सुख कंदा तब रघुपति कवि पतिहि बोलावा कहा चले कर करहु बनाव अब विलंब केहि कारण कीजे तुरत कपिन कहहु आए सुदीज कौतुके देखि सोमन बहुवर्शी नवते भौन चले सुरहर्ष कपिपति वेगि बोलाए आए जूथ पजूथ नाना वर्ण तुल बल वानर भालु भरूथ प्रौपद पंकज नावहिं सी सागर जहै भालु महाबल कीसा देखि राम सकल कबि सेना चितई कृपा करी राजिव नेना राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पच्छितत मनो गिरिंदा हर्षि राम तब की न पया ना सकुन भय सुंदर सुभनाना जासु सकल मंगलमय कीति तासु जान सबन यह नीति प्रोपयान जाना वैदेही फरक बाम अंगजन कह देई जोई जोई सकुन जान के होई असगुन भउराम नहीं सोई चला कटको भरने पारागर जहै वानर भालू अपार नख आयुध गिरपाद पधारी चले गगन महि इच्छाचारी के हरिनाद भालू क बिकरहि डगमगाहि दिग्गज करे श्री राम जय राम जय जै जय राम श्री राम जय चेकरहि दिग्गज डोल महगिरि लोल सागर खर भरे मनहरस सब गंधर्व सुर मणि नाग किन्नर दोखटरे कट कटाहि मरकट बिकट भटबहु भट कोटि कोटि ने धामहि जय राम परबल प्रताप कोसलनाथ गुन गंगा वही सहसकन भार उधार अहिपति बार मारि मोहि कह दसन पुनि पुनि क मठ पृष्ठ कटोर सो के मि सोय रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनि जनुकमठ खर पर सर्पराज सलि होते अभी चल पावनी ए विद जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जहां तह लागे खान फल भालु विपुल कपबीर उहानि साचर रहहि ससंका जब तेज अरि गए उ कपिलंका निज जन जग्रह सब करहि विचारा नहीं निसेचर कुल के र उबार चा सुदूत बलवर्ण न जाई तहि आए पुरकवन भलाई दो तीन सनसुन पुरजनबानी मंदोदरी अधिक कुलान रहति जोर कर पति पग लागी बोली वचन नीति रस पागी कंत करस हरि सन परिहरहु मोर कहा अतीत यधरम समुझत जासु दूत कै करनि श्रवहि गर्भ रजनी चर धरन ता सुनार निज सचु बोलइ पठ बहु कंत ज चहव बलइ तब कुल कमल बि बिन दुख दाई सीता शीत निशा सम आय सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है हितन तुम्हार सम्भुज की तामबान अह गण सरस सा, निकरनि साचर भेक जब लगे प्रसन्न तब लगी जतन करौ तज टेक श्रवण सुनी षटता करि बाने बेसा जगत विदित भयमान सभय स्वभाव नारिकर साचा मंगल महूभय मन अति काज जो आवई मर कट कटकाई जीय बिचारे निचर खा कम पहलोक पजा की त्रासाता सुनारे सभीत बड़ी हासा अस कई बे असता ही उर लई चलउ सभा ममता अधिकार मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीत बैठउ सभा खबरी सिपाई सिंधु पार सेना सब आई बूझे से सचे वो चित मत कहहु ते सभा से मष्ट करे रहौ जते हु सुरासुर तम शमनाही नर मानर कह ले खेमाई सचो वैद्य गुरु तीन जो प्री बोलहि भय आस राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश सोई रामन कहवनी सहायि अस्तुति करहि सुनाई सुनाई अवसर जान बिभीषनु आवा भ्राता चरण शीस तहनाव पुनि सुरणाई बैठनि जे आसन बोला वचन पाई अनुसाद क्यों कृपाल पूछौ मोए बात पति अनुरूप कहौ हित दाता जो आपन चाहे कल्याण सुज सुमत सुभगत सुभनान सो रणारिलि लागु साईं तजौ चौथ के चंद के नाथ चौदह भुन एकपति होई भूत द्रोह तुष्टै नहीं सो गुण सागर नागर नर जौ अल्प लोभ भल कहइन को काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरी रघुबीरहिं भजौ बजै जे संत तात राम नहीं नर भूपाल भुवनेश्वर कालहु कर काल ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंत गोदज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मनुष्य तनुधार जनरंजन भंजन खलव्रता वेद धर्म रक्षक सुनव्राता नाही बैरुतजि नाही यमाथा प्रतारति भंजन रघुनाथा देहु नाथ प्रभु कहउ वैदे भजौ राम बिनहित सने शरण गए प्रभु ताउन त्यागा विश्व द्रोह कृत अगज हिलागा जा सुनाम त्रैतापन सावन सोई प्रभु प्रकट समुजि जिया राम बार बार पद लागाऊ विनय करौ दसतीस परिहर मान मोह मद भजौ कोसलादेश मनपुलाستين जेसे कहि पठई ए बात तुरत सो मैं प्रभु सन कहि पाइसु अवसरु तात रे붓 करषकहत सठ दोऊ दूरिन करहुं या ए को माल्यवंत गृह गयौ बहोरी कहै विभीषण पुनि करजोर सुमति कुमति सब के उर रहहि नाथ पुराण निगम अस कहै जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां कुमति तहां विपति निधान तब उर कुमति बसी विपरीत हितान हितमानहुर प्रीता काल रात निसजर कुल के री तहिं सीता पर प्रीति घनेर तात चरण गही मा गाऊ राखौ मोर दुलार सीता देहु राम कहूं अहित न होई तुम्हार बुध पुराण श्रुत सम्मत बानी कहि विभीषण नीति बखान सुनत दसानन उठारि सई खल तोहि निकट मृत्यु अब आय जेसे सदा सठ मोर जियावारे बकर पच्छे मोड़तहिं भावा कहजन खल असको जग माहि भुजबल जाहि जता मैनाय मम पूर्व चितव सिन पर प्रीति सठ में लुजाइत नहीं कहूं नीति अस कहि गेनहिं से चरण प्रहारा अनु कह हे पद बार हे बारा कुमा संत कई हैई बड़ाई मंद करत जो करई भला तुम पितु सरीस भले ही मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुमार सजीव संग लै न पद गयौ सबहि सुनाई कहत असभयौ राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतोरी मै रघुवीर शरण अब जाऊ देहु जन कोरी अस कहि चला विभीषण जबहि ही आयो हीन भये सब तबहि साधो अवज्ञ तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कैहान तावन जबहि विभीषण त्यागा भय उभौ भुवन तबहि अभाग चले उहर सिर रघुनायक पाहि करत मनोरथ बहु मनमाय ते क्यों जाई चरण जल जाता अरुण वरदल सेवक सुखदाता जे पद परसित री ऋषिनारी दंडक कान पावन का जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाय हर उर सर सरोज पद जेहि अहो भाग्य मैं देखे होते जिन पायन कहि पादुकनी भरत रहे मन लाई ते पद आज बिलोक हौं इन नयनन अब जा ए विधि करतस प्रेम विचारा आयो सब दिसिंदु एहि पार अपेन बिभीषनु आवत देखा जाना कौरव दूत विशेखा ताहि राग कपिस पहि आए समाचार सब ताहि सुनाए कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दसानन भाई कह पर्व सखा बुझिए कहा कह कपिस सुनहु नरनाह जानि न जाय निसाचर माया काम रूप के कारण आया वेद हमार लेन सठ आवारा की बांधी मोहि इस भाव सखा नीति तुम नीक बिचारी मम पञ्चरनागत भहै हरि सुन प्रोवचन हरष हनुमाना शरणागत बच्छल भगवान शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी ते नर पांवर पापमयति नहीं विलोकत हानी कोटि बेप्रबध लागहि जाहु आए शरन तजौं नहिताव सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सहित बई पापवंत कर सह सुभाव भजन मोرتहिं भावन काव जव पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव किसोई तेरमल मनजन सो मोहि पावा मोहिक पट चले चंद्रन भावा भेदलेन पटवाद ससी सात बहुनक छुभे हानि कपीसा यगमहुस खानी साचर जेते लक्ष्मण नहि निमषम होते जो सहित आवासर नाइ रख्योता हि प्राण के नाइ उभय भाति तही आ नहु हसि कह कृपा निकेत जय कृपाल कह कपी चले अंगद हनुसमेट श्री जै राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सादर तही आगे करिबानर चले जहां पति करुणाक दूर हिते देखे दो भ्राता नैना नंद दान के दाता बहुरी राम छवि धाम बिलोके रह उठ ठुक एक टक पल रोकी وجه प्रलम्भ कंजारुण लोचन श्याम लगत प्रनत भे मोच सिंध कंध आयत उर सोहा आन नामित मदन मनमोहा नैनीर पुलकित अति गाता मन धर धीर कहि मृदु बाता नाथ ज सानन कर्मए भ्राता निचर वंश जन्म सुरत्राता सहज पाप प्रीतामस देहा यथा उल्लू कहितम परनेहा त्रवंश सुज सुनियाय नौ भंजन भव वीर ताहि ताहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय अस काय करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा दीन वचन सुने प्रभु मन भावा भुज विशाल गहि हृदय लगाओ अनुज हित मिले ढिग बैठारी बोले वचन भगत भय हार कह लंकेश सहित परिवार कुसल कुठार वास तुम्हारा कल मंडली व सह दिन राती सखा धर्म निबहि कै बात मै जानो तुम्हारी जबरी ती अति नैने पुन्नन भावा ने भाव बरु भला बासन रख करता ता दुष्ट संग जनि दे विधाता आपद देखि कुसल रघुराया जाओ तुम कि न जाने जनदा तब लगे कुशलन जीव कहूं सपने हो मन बेशराम जब लगे भजतन राम कहूं शोक धाम तज काम तब लगे हृदय वसत खल ना ना लोभ मोह मच्छर मदमान जब लगे उर न बसत रघुनाथ धरे चाप सायक कटि भाथा ममता तरुणतमे अंधियारी राग द्वेष उल्लोक सुखकार तब लगे बसत जीव मन माहे जब लगे परो प्रताप रविनाय अब मैं कुशल मिटे भये बारे देख राम पद कमल तुम्हार तुम कृपाल जा पर अनुकुला ताहिं व्याप त्रिविद भवसोला मै निसिचर अति अधम स्वभाव सुभाऊ शुभ आचरणु कीन नहीं काऊ जा स्वरूप मन ध्यानन आवत हे प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा हो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज देख्यो न नवरंच शिव से जुगल पद कंज सुनहु सखा निज कहौ सुभाऊ जानबु सुंडी संभु गिरि जाओ जौनर होई चराचर द्रोही आवय सबय सरंत के मोय तज मद मोह कपट छल नाना करौ सद्यते ही साधु जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनुभवन तोयत परिवार सब कै ममता तांग बटोरी नहीं मम पद मनहि बांध भरी डोरी समदरसी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक बह नहीं मनमाय असहज जनम मोर बस कैसे लोभी हृदय बसै धनु जैसे तुम सारके संत प्रेमोरे धरहु देह नहीं आनने होरे सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम तेनर प्राण समान मम जिनके दूज पद प्रेम सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अदसे प्रेम ओर राम वचन चुने बानर जूथा सकल कहै जय कृपा बरोता सुनत वे भी भीषण प्रभु कहि वाणी नहीं अघात सर्वनामित जान पद अंबुज गहि बारे बारे हृदय समातन प्रेम अपार सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रताप पाल उर अंतर जाम उर कजो प्रथम वास नरहि प्रोपद पीति सरित सोभय अब कपालन जे भगत पावनि देहु सदा शिव मन भावन एवमस्तु कहि प्रभु रण धीरा मा गातुरत सिन्धु कर नीर जद खातव इच्छा नहि मोर दरस अमोग जगमाय अस कहि रामति लगतेहि सारा सुमन वृष्टि नव भई अपार रामन क्रोधनलनिज श्वास समीर प्रचंड जरत बिभीषणु राखौ दीनहु राजु अखंड जो संपत्ति शिव रावणहि दीन दिए दसमार्थ सोई संपदा बिभीषणहि सकुच दीन रघुनाथ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अस प्रभु छालिब जय जे आनाते नरपसु बिन पूंछ विशाना निज जन जानिताहि अपनावा प्रभु स्वभाव कपीकुल मन भाव पुनि सर्वज्ञ सर्व औरवासी सर्व रूप छब रहित उदास बोले वचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज तनुज कुल घाल सुन कपि लंकापति वीरा कहविधि तरिय जलधि गंभीर संकुल मकरउ रग जग जाती अति अगाध दुस्तर सब भाति कह लंकेस सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु सोषक तब सहायक जद्यपि तद विनीति असि गाई बिनै ये सागर सं जाए प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहि उपाय बिचारी बिन प्रयास सागर तरहि सकल भालुक बिधारी सखा कहि तुम नीकी उपाय करि दैव जो हो सहाय मंत्र नेह लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनियति दुख पाव नाथ दैव कर कवन भरोसा सोखि सिंधु करिय मन रोसा आदर मन कहूं एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा सुनत भी हसी बोले रघुबीरा ऐसे करब धरहु मन धीरा अस कहय प्रभु अनु जई समझाई सिंधु समीप गए रघुराई प्रथम प्रणाम केन सिरुनाई बैठे पुनि तट दरभट सई जब बिभीषण प्रपहि आए पाछे रावण दूत पठाय सकल चरित तिन देखे धर कपट कबि देहै प्रभु गुण हृदय सराहै शरणागत परनि प्रकट बखानहि राम सुभाव अति सप्रेम गाबि चरिजुराउ ते भुखे दूत कपिन तब जाने सकल बाण कपिस पहियान कह सुग्रीव सुनौ सब वानर अंग भंग करि पठव नीति सुन सुग्रीव वचन क विधाए बांध कटक चौपास फिराय बहु प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकारत तदपन त्याग जो हमार हरना साकान कही कोसलाधी सक्यान सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लाग हसी तुरत छुड़ाय रामन कर दी जहु यह पाति लक्ष्मण वचन बाच कुलघाती कहो मुखागर मूण सन मम संदेश ओदार सीता देई मिलहु नत आवा काल तुम्हार तुरत नाइल लक्ष्मण पदमाथा चले दूत वरनत गुण गाथा कहत राम जसु लंकाय रावण चरण शीस तिन्ह नय बहसि दसानन पूछी बाता कहसिने सुख आपन को सलाका पुनि कहो खबर बिभीषण के जाहै मृत्यु आईति नेर करत राज लंका षट त्यागी होई जब कर कीट आभाग पुनि कहो भालु की सिकटकाई कठिन काल प्रेरित चली आए जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु विचारा कहो तब सिन कई बात बहोरी जिनके हृदय त्रास्यति मोरी की भई भेटक फिर गए श्रवण सुजस ने मोर कहसिने रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित चोर नाथ कृपा कर पूंछ हो जैसे मान हो कहा क्रोध तब जैसे मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जात है राम तिलक त है सारा रावण दूत हमहि सु निकाना कबिन बांध दीने दुख ना ना शवन ना सिका कांटे लागे राम शपथ दीने हम त्याग पूंछ हो नाथ राम कटका बदन कोटि सतवरनि न जाई नाना वर्ण बाल कपि धारी बिकटानन बल भकैरी जयपुर दहु हते सुत तोरा सकल कपेन मते बल थोरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल बि बुल बिसाला जवे दमन दनील नल अंगद गद बेकटा दद मुक्के हरि ने सटसट जामवंत बलरास एक अब सब सुग्रीव समाना इन समकोटिन गनय कुनान राम कृपा अतुलित बल ते नहीं तिन समान त्रैलोकह गनय असमय सुना सर्वद सिकंदर पदमثار जूथ पुपंद नाथ कटक महसोक जो न तुमहि जीतेर न माहि परम क्रोधमि जहि सब हाथा आए सुपैन देहि रघुनाका सोखै सिंधु सहित जग बियाला पूरहि नत भरि कुधर विशाल मर्द घर दि मिलवै दस शीसा ऐसे ही वचन कहहि सब कीस गर्जहि तरजहि सहज असंका मानौ ग्रसन चाहत है लंका सहज सुर कविभालु सब होनी सिर पर प्रभु राम रावण काल कोट कहूं जीत सकहि संग्राम राम तेज बल बुध भुपulai शेष सहत सत्त कहिन गाई कसर एक शोषित सागर तव व्रातहि पूंछे उनै नाग तासु वचन सुने सागर पाहे मागत पंथ कृपा मनमाहि सुनत वचन बेह साधसि साजो असिमति सहाय कृत केसा सहज वीर कर वचन दृढाई सागर संठानी मचलाए मूल मृषाका कर से बड़ाई रिप बलबुद्धि धामै पाति सचिव सभी तम भीषण जाके भी विजय विभूति कहां जगताग सुनिखल वचन दो तिरष बाड़ी समय बेचारी पत्रिका काड प्राणुज देनीया पाति नाथब आई जुडाव उछात पिहसि बाम करली नी रावण सचो बोल सठ लाग बचाव बातन हम नही रि जाए सठ जन घालज कुल खीस राम विरोधन उभरसे शरण विष्णु अजईस कीत जिमान अनुज एव प्रपद पंकज वेंग ओहि की राम शरण ल खल कुल सहित पतंग सुनत सभय मन मुख मुसुकाई कहत सानन सभय सुना भूमि पराकर गत आकाश लगत तपस कर बाग बिलासा कह सुखनाथस ते सब सबबानी समझौ छाली प्रकृति अभिमान सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सनतजौ विरोध अति कोमल रघुबीर स्वभाव जद्यपि अखिल लोक कर राव मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहुर अपराधन एकौ धरे जनक सुता रघुनाथहिं दीजएतना कहा मोर प्रभु के जब तह कहा देन बई देहि चरण प्रहार कीन षटते नाही चरण सिर चला सो तहां कृपा सिन्धु रघुनायक जा करि प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपन हित पर ऋषि अगस्त की साप भवानी राज सभा और हा मुनि ज्ञान बन्दिरम पद बारह बारमनि निज आश्रम को पग उधार के राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बिनय नमानत जल सिजड़ गए तीन दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति लक्ष्मण बान सरासन आनू सोखौ बारिधि बि सिख कृसानु षटसन बिनय कुटिल सन प्रीति सहज गपन सन सुंदर नीति मम तारत सन ज्ञान कहानी ति लोभी सनविरति बखान क्रोध समकामी हरक थाउ सर बीज बए फल जथा अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भाव संधाने उपरो विषय कराला उठी उदधूर अंतर ज्वाला मकर उर्ग जगगन अकुला ने जरत जंतु जल निध जब जान कनक थार भरी वनि गन नाना बिप्र रूप आयौ तजिमान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम काटहि पैकदरी फरई ओडी चेतन को सींच बिनय अनख बेस सुनू डाटे पई नओ नीच सबय सिंधु गहि प्रोपद के रे छमऊ नाथ सब अब गुण मेर कगन समीर अनल जल धरनी इन कैनाथ सह जड करन तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ गाए प्रभु आयसु जे कह जसा है सोत भाति रहे सुख लह कौवल के निमोहि सिख दीने मर जादा पुनि तुम्हारी केने ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ नाके अधिकार प्रभु प्रताप में जाब सुखाय उतरि कटको मोरी बड़ाई प्रभु अज्ञा अपील श्रुति गाई करौ सो बेगिज तुम्हि सुहाई सुनत बिनित वचन अति कह कृपाल मुस्काई जहि विधूत रह कविकट को तात सु कह हो पाई नाथ नीलनल कपि दउ भाई लर काए ऋषि आशीष पाई बिनके पनस किए गिरभारे तरहिं जलधि प्रताप तुम्हारे मै पुनि उर धरौ प्रभु ताई करिहौ बल अनुमान सहाय एहि विधि नाथ पयोदि बन्हाई जहि हसु जस लोक तेहि गाई एहि शरमम उत्तर तटड सीहतहु नाथ खलनर अखरासी सुनी कृपाल सागर मन पीरा तुरतहि हरि राम रणधीर देखि राम बल पुरुष भारी हर्ष पयो निदि भयौ सुखार सकल चरित कहे प्रभु सुनावा चरण बन्दी पाथौ दिसि धाव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम निज भवन गवनु सिंधु श्री रघुपतिहि अहमत भायौ यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायौ सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गनाथि सकल आस भरोस गा वही सुनहिं संतत सठ मना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुनगान सादर सुनहिं ते तरहिं भव सिंधु बिना जल जान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम एते श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलकलुष बिद्धंसने पंचम सोपान श्रीमद मान बोलिय राजराम चंद्र की जय, बोलिय बजरंग बली की जय, नमः पार्वती पतय हारा हारा महा दे